शो oh sure. क्या ईश्वर मर गया है टाक्स इलेवन इन बॉम्बे इंडिया इस्कॉच नंबर फाइव तो सराय के मालिक ने कहा खूटिया और रस्सियां तो हमारे पास नहीं है लेकिन तुम ऐसा करो खोटी गाड़ दो और रस्सी बांध दो और उनको कहो तो सो जा का मालिक बहुत आराम हुआ उसके कहा खूटी और रस्सी हमारे पास होती तो हम खुद ही बांध देते कौन सी खोटी बांट जाए कौन सी रस्सी बांध उस मालिक ने कहा जरूरी नहीं है कि असली खूटी से ही ऊंट बांध हो नकली खोटी से भी ऊँट बांधा जा सकता है तो झोली खोटी ही छोड़ और तुम्हें तो झोकी रस्सी ही ऊंट गले पर बांधो और उससे कहो कि वो सो जाए कोई रास्ता ना था उन्हें विश्वास तो नहीं थी, जो थी और समझा होगा की खोटी गाड़ी जा रही और जो बस्ती नहीं थी उससे उन्होंने ऊपर गले को बांधा उसके गले पर हाथ फेरा फिर होगा की बस्ती बांधी जा रही और फिर उन्होंने जिस और सारी ऊटो को आत्मती सो जा हो उसको भी तू तो गा तो गाड़ी और सुबह रस्सियां खोली सौ में ऊंट की और खोली तो कोई खुटी थी नहीं न कोई रस्सी थी इसलिए न उन्होंने खुटी उठा और रस्सी खोली निन्यानवे ऊँट तो उठकर खड़े हो गए लेकिन सो परेशान और बुढ़े मालिक कहा कि ने किया। हमारा तो जमीन में से रहा। सारे ऊँट उठ जाने को तैयार हो गए हैं लेकिन सोना ऊट जमीन ही नहीं छोड़ता बैठा हुआ उस बूढ़े मालिक ने कहा कि सराय के पहले जाकर उसकी खूटी रोक खा लो और उसकी रक्षित हो उन्होंने कहा तो लेकिन न तो कोई फूटी है और न रस्ती ने कहा तुम्हारे लिए नहीं होगी लेकिन के लिए है जाओ और उन उस गए फूटी को उखाड़ा जो कि नहीं थी और भी रस्सियां खुली जिनका कोई अस्तित्व था वो उठ के खड़ा हो गया और बाकी सासियों के साथ चलने का तैयार हो बहुत हैरान हुए और उन्होंने उस मालिक को पूछा कि ये क्या रहस्य इस बात का उसने कहा न केवल ऊट बल्कि अस्तित्व नहीं है और ऐसी से होते हैं जिनकी कोई सरकार नहीं है इनामों वाले चार ग्रह उन फु की थोड़ी सी आप शुरुआत करूंगा जिनसे मनुष्य जाति बनी हुई है और उन की थोड़ी सी चर्चा करूंगा जिनके द्वारा हम प्रथम थे और बड़े मजे की बात यह है कि वो ऊँची उस रात गलती में नहीं रहा था हर से पूरी उस की तो की और की जिनकी कोई सत्ता नहीं है लेकिन मनुष्य का जीवन जित के कारण प्रपंच और जिनके कारण मनुष्य का मात्मा पहुँच पहुंचने के लिए यात्रा नहीं कर पाता है और जिनके कारण उसका जीवन पर जो हो सकता है वो नहीं हो पाता और जिन और जिनसे जमीन पर घसीटना पड़ता है और है, की उसके लिए उन की चर्चा इसलिए करूंगा कि ये भी हम उन खुदियों को समझ लें और उस परतंत्रता को समझ लें और उन रसियों को पहचान लें जबकि हमारे तो गर्दन में बंदी है तो खोलने के लिए और उन को तोड़ने के लिए और कुछ भी करना जरूरी नहीं होगा उन्हें जान लेना है उन्हें पहचान लेना है उन्हें समझ लेना है उनकी मृत्यु बन जाती है इसलिए छठ से कहानी से अपने चार दिनों की चर्चाओं को शुरू करतंत्रताएं हैं जो मनुष्य के जीवन को सबूत से घिरे हुए हैं से बोझ और पत्थर है जो इसके आत्मा को ऊंचाइयों पर नहीं उठने देते और नहीं छोड़ने देते कौन उन प्रतंत्रताओं को निर्मित करता कोई और या कि मनुष्य कौन उन्हें बांधता है कोई और या फिर हम शायद एक दो पहाड़ में जंगल में एक के साथ ब्रहेलिये बात पूछी कि तोतों को तुम हो उन्हें तुम पकड़ते हो या फिर तोते खुद तुम्हारे जाल में पहुंच जाओ उस बहन ने कहा का परेशान था और तोतों को पकड़ने की मेरी तरकीब समझ लो उसने एक रस्सी बांध रखी थी दरों के बीच में और उस रस्सी पर कुछ लकड़िया बांध रखी थी तो उन लकड़ियों पर आकर बैठते और उनके बदल के लकड़ियों घूम जाती तोते उल्टे लटक जाते लकड़ियों को इतने जोर से पकड़ लेते कहीं गिर न जा गिरने के भय के तरण लोग लकड़ियों को पकड़ लेते और उनको छोड़ने के छोड़ने के सामर्थ्य और साहस में लड़ जाते जिनमें से, से वे लकड़िया नहीं और जिन छोड़ने के लिए वाले भी नहीं थे क्योंकि में आकाश और वो उन लकड़ियों से बंध जाते थे जिनसे बिल्कुल बंधे हुए नहीं और दहेलियां पकड़ लिखा उसने मुझसे कहा कि देख ये तो अपने हाथ से चिल्ला रहे अपने हाथ से बंधे हुए हैं और छूटने की साहस और छूटने में उस दहीले ने जो बात मुझसे कही कि तोते खुद अपने हाथ से फस जाते हैं असल में तो जो फंसने पर राजी नहीं है उसे कोई फांस नहीं सकता और परतंत्र नहीं होना चाहता है जमीन पर कोई से परतंत्र करने में समर्थ नहीं कहीं ना कहीं हम खुद परतंत्र होने चाहते हैं परतंत्र होने इसीलिए और फिर परतंत्रता दुख लाती है, लाती है।, का है। और उसकी स्वतंत्रता में ही उसका आनंद है, और उसकी स्वतंत्रता में ही उसका आनंद और उसकी स्वतंत्रता में ही उसका संगीत लेकिन कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम होने को राजी हो जाते हैं और फिर शायद के लिए आदि हो जाते कि स्वतंत्र होने का साहस सामर्थ्य और विचार ऐसी हालत करीब करीब अधिकतम मनुष्यों की है और जब तक हम इस बात को ठीक से ना समझिए कि हम किसी बहुत मानसिक जाल में है और जाल को तोड़ने में समृद्ध हो जाए तब तक, तक हमारी आंखें उस सत्य के प्रति आत सकेंगे उस स्वतंत्रता के प्रति नहीं उस आलोक के प्रति नहीं मुझ सकेंगे उस जो हमारे जीवन शांतता को मिला है जो हमारे जीवन से अज्ञान बन रहा है जो हमारे जीवन से दुख का विनाश बन, बन जाए दुख की समाप्ति बन जाए तो दोपहर में हंसा हाँ था कि वे कितने नासमझे लेकिन आज मैं अपने भूल को स्वीकार करता हूँ हाथा था, था इसलिए तो उस समय तक मैं मनुष्य के मन को ठीक से नहीं जानता और जब मैंने मनुष्य के मन को ठीक से जाना तो मैंने समझा की तोते तो जो ना समझी करते हैं वो तो आदमी भी करते इसलिए तोता का हंसने का कोई कारण है मछलियां पकड़ते में मछलियों को कभी देखा हो जिस जाल में मछलियों को खींच करके किनारे पकड़ते हैं अगर उन मछलियों को देखो तो के धागों को अपने मुंह में पकड़े हुए दिखाई कोई उन मछलियों से पूछे कि जाल के धागों को क्यों पकड़ा है कोई इसकी खोजबीन करे तो शायद उसे पता चले कि मछलियां जैसे जाल में पड़ती है अपने बचाव के लिए धागो को जो से पकड़ लेते हैं ताकि वे धागे जिन धागो को मृत्यु बन जाती हम सारे लोग भी उन धागो को पकड़े हुए हैं शायद इस सुरक्षा के लिए कि हम बच जाए शायद इस सुरक्षा के लिए कि वो धागे हम अधिकारे हो जाए लेकिन जो भूल मछलियां करती है वही भूल दूसरे हो जाती हम उन्हें धागो को पकड़े हुए हैं जो जाल के हैं और उनको के कारण हम उस जाल छूटने में असमर्थ हो जाते हैं और तोतों के जाल भी दिखाई पड़ते हैं आदमी के मूंग का जाल और भी सूक्ष्म और दिखाई नहीं और जब तक तो हम उस जाल को ठीक से न देखे और ठीक से देखने में ये भी जरूरी है कि हो सकता है कि हम उसे स्वयं जाग ही ना समझ रहे हो हम समझ रहे हों की वही हमारी स्वतंत्रता है वही हमारी सुरक्षा है तब तो और कठिनाई बढ़ जाती है और मुश्किल हो जाती कौन सा जाग हमारे चित्र को बांधे हुए है और हम बरतने कुछ तीन बातें आज की संध्या आपसे कहूंगा तो में पहली बात जो बहुत जटिल जाल की तरह मनुष्य को घेर लेती है और जिस कभी ख्याल भी और हमें जिसके संबंध में कोई हमें चेताए तो शायद हम नाराज होंगे हम उससे प्रसन्न भी नहीं हो और एक बहुत अजीब बात है बहुत सीधी और सरल लेकिन बहुत अजीब और वो ये है कि हम साधारणता यंत्र की भांति जीते हैं मशीनों की भांति लेकिन हमको ये भ्रम होता है कि हम मनुष्य और हम स्वतंत्र साधारणता मनुष्य एक यंत्र की भांति जीता है लेकिन वो सोचता है कि मैं यंत्र नहीं हूं मैं आत्मा साधारणता वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं लेकिन सच्चाई यह है कि हम सिर्फ कर्म होते हैं हम करते नहीं यदि हम कर्मों को करने में समर्थ हो जाएं तो हम स्वतंत्र हो जाए लेकिन हम कर्मों को करने में स्वतंत्र नहीं हर करीब करीब उसी तरह यंत्र चालित हैं जैसे कोई बटन को दबा दे और बिजली जल जाए कोई मोटर को चला दे और मोटर चल जाए हमारा जीवन भी बाहर से अनुप्रेरित कुछ घटनाएं घटती हैं हमारा हाँ, जीवन भी अन, उनके अनुसार ही उनकी प्रतिक्रिया में संचालित हो होगा एक आदमी आपको धक्का देगा आप थटे धक्का उसने मुझे दिया तो मुझे क्रोध आ गया लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये क्रोध के करने वाले आप हैं या क्रोध उसी तरह यंत्र की भाजी पैदा होता है जिससे बटन के दबाने से बिजली जाती है धक्का देने पर क्रोध का पैदा होना बिल्कुल मैकेनिकल बिल्कुल यात्रिक है उसमें आपने कुछ किया नहीं ये कहना भूल है कि मैंने क्रोध किया ये ही कहना उचित है कि मुझ में क्रोध जान रहा करने का भ्रम बहुत खतरनाक आप कहते हो मुझे फला व्यक्ति से प्रेम लेकिन शायद ही कभी तो आपने सोचा होगा कि प्रेम आप कर रहे हैं या कि प्रेम हो गया आप प्रेम करने वाले हैं या कि एक नशीन की भांति संचालित हो गए कुछ लोगों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके और उन्हें गालियां दी और अपमानित किया बुद्ध ने उन मित्रों से कहा मुझे दूसरे गांव जल्दी जाना है अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मेरे गाँव तुम्हारे पत्थर अगर तुम्हें और फेंकने बाकी हो तो हमने तो अपमान किया है और गालियां और पत्थर फेंके हैं लेकिन क्या आपको तो ये दिखाई नहीं पड़ता कि ये गालियां हैं अपमान है और आपकी आंखों में कोई क्रोध दिखाई नहीं पड़ रहा है बुर्द ने कहा अगर 10 वर्ष पहले तुम आए होते तो तुम मुझे क्रोधित करने में समर्थ हो जाते क्योंकि तब मैं था ही नहीं तब मेरे भी तक सारी क्रियाएं यांत्रित थी मुझे कोई गुदगुदा देता तो मुझे हंसती आती और मेरा कोई आदर करता तो मुझे प्रसन्न होता और मुझे कोई गालियर देता तो मैं अपमानित होता ये सारी क्रियाएं बिल्कुल यंत्रित भांति होती मैं इनका मालिक नहीं लेकिन तुम थोड़ी देर करके आए हो अब मैं अपना मालिक हो गया हूँ अब कुछ भी मेरे भीतर होता नहीं जो मैं करना चाहता हूँ वही होता जो मैं करना चाहता हूँ वही होता जो मैं नहीं करना चाहता अगर वो मेरे भीतर होता हो तो उसे कर्म नहीं कहा जा सकता वो एक्शन नहीं है वो रिएक्शन है प्रतिक्रिया है धृतिकर्म हमारे जीवन में सब प्रतिक्रियाएं हैं हमारे जीवन में कोई कर्म नहीं है और जिसके जीवन में प्रतिक्रियाएं हैं कर्म नहीं है उसके जीवन में कोई स्वर्ण नहीं हो सकती वह एक मशीन की भांति है वह भी मनुष्य नहीं है क्या आपको कोई स्मरण आता है क्या आपने कभी कोई कर्म किया हो कोई एक्शन कभी किया हो जो आपके भीतर से हो जो बाहर की किसी घटना की प्रतिक्रिया और प्रतिबंध हो प्रति शायद भी आपको कोई ऐसी घटना याद आए जिसके आप करने वाले मालिक और अगर आपके भीतर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं है जिसके आप मालिक है तो बड़े आश्चर्य की बात है फिर बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन हम सब सोचते ऐसी भांति में कि हम मालिक हम सोचते ऐसी भांति में कि हम कुछ कर रहे हम सोचते ऐसी भांति है कि हम अपने कर्मों के करने में स्वतंत्र जबकि हमारा सारा जीवन एक यंत्र एक मशीन की भांति चलता है हमारा प्रेम हमारी घृणा हमारा क्रोध हमारी मित्रता हमारी शत्रुता सब यांत्रिक है मैकेनिकल है उसमें कोई कहीं कोई कॉन्सेप्ट कहीं कोई चेतना का कोई अस्तित्व नहीं लेकिन इन सारे कर्मों को करके हम सोचते हैं कि हम करते हैं मैं कुछ कर रहा हूं और ये करने का भ्रम हमारी सबसे बड़ी प्रतंत्रता बन जाती है यही वो खूटी बन जाती है जिसके द्वारा फिर हम कभी जीवन में स्वतंत्र होने में समर्थ नहीं हो होगा और यही वो वजह बन जाती है कि जिसके द्वारा कभी हम अपने मालिक नहीं होगा शायद आप सोचते हैं कि जो विचार आप सोचते हो उनको आप सोच रहे हैं तो आप गलती में एकाध विचार को अलग करने की कोशिश करें तो आपको पता चल जाएगा कि आप विचारों के भी मालिक नहीं वे भी आ रहे हैं और जा रहे हैं जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हैं और गिर रहे हैं जैसे आकाश में बादल घिर रहे हैं और मिट रहे हैं जैसे दरख्तों में पत्ते लग रहे हैं और झड़ रहे हैं वैसे ही विचार भी आ रहे हैं और जा रहे हैं आप उनके मालिक नहीं इसलिए विचारक होने का केवल भ्रम आपको तो आप विचारक है नहीं। विचारक तो आज तभी हो सकते हैं जब आप अपने विचारों के मालिक हो लेकिन एक विचार को भी अलग करने की कोशिश करें तब आपको पता चलेगा कि तो वो अलग होने से इनकार कर देगा और तब आपको अपनी असमर्थता और कमजोरी का बोध हो और तब सारा समझेंगे जैसे शांत पक्षी वृक्ष पर आपका डेरा ले लेते पर विचार विचार भी भी आपके आपके मन कर लेते हैं, लेकिन आप उनके मालिक और क्या कभी आपको आया कि एकाद भीतर भी हुआ हो? कोई एकाद विचार आपका भी है या कि सब विचार दूसरों के हो और भाग अगर आपके भीतर कभी भी एक विचार का जन्म न हुआ हो, जिसको आप कह सकें ये मेरा निश्चित जान लें। ये विचार जो आपको अपने मालूम होते हैं आपके नहीं है सब उधार है और सब बाहर जा रहे हैं न तो कर्म हमारे हैं वे यांत्रिक हैं और न विचार हमारे हैं वे संगठित हैं और इन्हीं कर्मों और इन्हीं विचारों के कारण हम अपने को करता और विचारक समझ लेते और जो ऐसा समझ लेता है वो यही रुक जाता है उसकी आधी की यात्रा बन जाती है ये दो बातें पहले सूत्र में जान लेनी जरूरी है न तो कर्म और न विचार हमारी मालिकियत हमारी ताकत उस पर जरा भी नहीं एक रात एक होटल में एक नया मेहमान आके ठहरा ठहर के समय होटल के मालिक ने उसको कहा मित्र कहीं और ठहर गया इस में एक ही कमरा केवल खाली है हम को देख सकते, लेकिन उसमें थोड़ी कठिनाई और अर्चन। उसके नीचे जो ठहरा हुआ है, अगर आप थोड़े ऊपर हिले डुले भी थोड़ी आवाज भी हो गई तो उसे झगड़ा हो जाने की संभावना पहले भी जो लोग उस कमरे में ठहरा हो गए उसके नीचे के मेहमान का झगड़ा हो गया और इसलिए जब तक नीचे का मेहमान ठहरा हुआ हमने है हमने तय किया है तो ऊपर को खाली रखें उस नए अतिथि का कोई संभावना नहीं है कि मेरा उनसे झगड़ा हो जाए दिन भर में काम में व्यस्त रहूंगा रात लौटूंगा दो चार घंटे सो के सुबह ही मुझे अपनी यात्रा पर आगे निकलना इसलिए कमरा दे दे कोई चिंता झगड़ी की ना करे कमरा दे दिया गया वो मेहमान दिन भर गांव में काम करके रात लौटा कोई हो उसे नीचे के निर्माण का कोई ख्याल भी नहीं रहा वहां के बिस्तर पर बैठा उसने अपना जूता खोल के जूता नीचे पटका जूते की आवाज देती फर्श पे हुई उसे ख्याल आ जाते नीचे के व्यक्ति की नींद खुल गया उसने दूसरा जूता आसपचाप रख दिया और सो गया कोई दो घंटे बाद नीचे के आदमी ने आके पर दरवाजा भगा वो नींद से उठा परेशान हुआ कि सोते में मुझसे क्या भूल हो गई होगी उसने दरवाजा खोला नीचे के मेहमान ने का महानुभाव आपका एक जूता तो गिरा तो मैंने समझा कि आप आ गए लेकिन दूसरे जूते का क्या हुआ मेरी नींद खराब कर दी मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे किसी के कि जूते से क्या निर्णय देना, देना। मैंने इस विचार को निकालने की बहुत कोशिश की कि मुझे क्या मतलब कि कि किसी के दूसरे क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं कुछ भी हुआ हो लेकिन जितना ही मैं इस विचार को निकालने की कोशिश करने लगा में सारी नींद धीरे धीरे उड़ गई और मुझे आपका दूसरा जूता हवा में लटका हुआ दिखाई पड़ने लगा क्योंकि वो गिरा नहीं मैंने उस जूते को हटाने की बहुत कोशिश की अपने मन से लेकिन मैं आंख बंद करता और आपका जूता मुझे लटका हुआ दिखाई पड़ता है और मेरे मन में ख्याल आता उस दूसरे जूते का क्या हुआ आखिर कोई रास्ता ना देख कर मैं आया हूँ आपसे पूछने क्षमा कर ले क्योंकि नींद आपकी लोगों में तोड़ी लेकिन सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं था कि दूसरे जूते के संबंध मेरी जिज्ञास समाप्त हो जाए तो मैं जाकर से सोच सकूं उसने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की उस दूसरे जूते के विचार को छोड़ने के लिए लेकिन उस विचार को हटाना संभव नहीं हुआ आप भी ऐसे बहुत से विचारों से परिचित होंगे जिनको हटाना संभव नहीं हुआ जिनको हटाने में आप सम्मत नहीं हो सके तो क्या कारण है कि उन विचारों के मालिक होने का भ्रम हम अपने बीच पैदा करें कौन सी वजह है कि मैं समझू की वो विचार मेरे यहां उनका मालिक यदि मैं विचारों का मालिक हूं तो मैं जर चाहू तब तो विचार बंद हो जाने चाहिए और जब चाहू तब तो विचने चाहिए और अगर मैं न चाहू कि विचार चले तो मेरा मन शांत और पूर्ण मौन हो जाने कोशिश करके कर देखें तो एक क्षण भी मौन होना संभव नहीं होगा एक क्षण भी विचारों की धारा को रोकना आसान नहीं है एक विचार को भी बाहर फेंक देना आसान नहीं है सच्चाई तो, तो ये है कि जिस विचार को आप बाहर फेरना चाहेंगे उसी विचार से आपकी शत्रुता और आप पाएंगे कि वो विचार आपके भीतर प्रवेश करता है और आप पाएंगे कि आप हार गए हैं और वो विचार जीत गए जिन विचारों को हम हटाना चाहते हैं वे लौट लौट के आ जाते हैं और इस बात की घोषणा करते हैं कि आप मालिक नहीं हो लेकिन जिंदगी भर इस बात को सुनने समझने के बाद भी हमको ये ब्रह्म बना रहता है कि अपने विचारों से हम एक फकीर हुआ नसरुद्दीन एक अपने घर के बाहर और तभी उसने देखा कि जलाल नाम का उसका एक गा, दूसरे गांव गा। का मित्र उसके द्वार पर आके खड़ा हो गया नसरुद्दीन ने कहा कि जलाल बहुत दिनों बाद तुम्हारे हो तुम ठहर घर पर ना कुछ मित्रों से जरूरी मिलने जा रहा हूं उनसे मिलकर मैं कुछ तीन घंटे बाद तब तुमसे मिल लड़कों या तुम्हारी मर्जी हो तो तुम भी मेरे साथ चले चलो कुछ मित्रों से मिलना हो जाए और रास्ते में भी जलाल ने कहा कि मेरे कपड़े धूल भरे हो गए हैं रास्ते भर पसीने पर मैं दुब गया हूं इन कपड़ों को पहन के किसी के घर जाना उचित ना होगा अगर तुम दूसरे कपड़े मुझे दे सको तो मैं उनको पढ़ाउन ने अपने सबसे अच्छा कोट था, अच्छे कपड़े थे, वो अपने मित्र को पहना दिए और उनको पहना के वो अपने गांव में जहां मिलने जाने को वो पहले घर में पहुंचा, उसने जाके उस भवन के मालिक को कि ये है मेरे मित्र मैं से परिचय करा दू ये है जलाल मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और ये जो कोट और कपड़े पहने हुए हैं ये मेरे जलाल को बहुत परेशानी हुई होगी बाहर निकलने पर तो उसने कहा कि तुम आदमी कैसे हो इस बात को कहने की क्या जरूरत थी कि कपड़े किसके इतना ही काफी था कि तुम मेरे बाबक बता देते मेरे कपड़ों के संबंध में बतराने की कोई जरूरत नहीं थी दूसरे घर में घर में छाप रखना मेरे कपड़ों के बराबर कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं दूसरे मकान में पहुंचा उसने जाकर कहा कि यह मित्र जलाल मिली है रही कपड़ों की बात कपड़े इनके ही हैं मेरे नहीं जलाल तो बहुत परेशान हो गया बाहर निकलकर उसने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो इस बात को बताने की क्या जरूरत थी कि कपड़े मेरे नसरुद्दीन ने तो की की। कहा गलती कि कि तो और कह दू की कपड़े इनके जला ने कहा बस अगले घर में इसकी कोई भी चर्चा उठानी उचित नहीं है बिल्कुल कोई बात उठानी उचित नहीं न तुम्हारे न मेरे इनकी बात मत तो उठाना वे तीसरे घर में गए ने कहा कि ये रहे मेरे पुराने जलाल कपड़ों की बात ना बिल्कुल उम्मीद थी नहीं है कि बाहर निकल के जलाल ने कहा कि अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना लेकिन तुम आदमी कैसे हो कपड़ों की बात क्यों उठाई मैंने तो बहुत अपने को रोका लेकिन कठिनाई ये हो गई कि रोकने की कोशिश सही सारी मुसीबत हो गई रोकते रोकते बात मेरे मुंह से निकल गई कि कलों की बात उठाने में उचित नहीं है किसी के भी हो अरे इसका एक ही कारण मुझे दिखाई पड़ता है और वो ये कि मैं इस बात को रोकने की कोशिश कर रहा जिस विचार को आप रोकने की कोशिश करेंगे आप पाएंगे कि वो बड़ी ताकत से उठना शुरू हो गया देखें और करें और जिन विचारों को हम निषेध करते हैं वे विचार बड़ा आकर्षण ले लेते हैं उन्हें बड़े तरह आचार और ये भी बड़े बलपूर्वक हमारे भीतर उठने शुरू हो जाए लेकिन एक बात हमें इस घटना से जो ख्याल आनी चाहिए वो नहीं आती वो ये है कि विचारों के हम मालिक नहीं अगर हम मालिक होते तो हम कहते रुक जाओ और विचार रुक जाओ और हम कहते चलो तो विचार चलते लेकिन हम सभी को ये ख्याल है कि मैं विचारक हूं मैं सोचता हूं में से कोई भी सोचता नहीं क्योंकि जो सोचेगा उसके जीवन में तो एक क्रांति घटित हो जाएगी जो सोचेगा उसका तो जीवन बदल जाएगा। जो विचार करने में समर्थ हो जाएगा वो तो, तो स्वतंत्र हो जाएगा, क्योंकि तो स्वतंत्रता और विचार करने की सामर्थ्य एक ही चीज के दो नाम ये भ्रम छोड़ दें कि आप विचार करते हो ये भ्रम बिल्कुल छोड़ दें देता विचार कर क्योंकि विचार अगर आप करते होते तो आपके जीवन में और चिंता और तनाव को जिससे भी नहीं मिल सकते कौन चाहता है कि दुखी हो लेकिन वे विचार जो दुख देते हैं उनके ऊपर हमारी कोई मालकियत नहीं इसलिए उन्हें हम दूर करने में असमर्थ कौन चाहता है कि चिंतित हो लेकिन चिंताएं हमें भेजती हैं हम उन्हें दूर करने में असमर्थ कौन चाहता है कि तनाव से भरा रहे अशांत रहे पीड़ित रहे कोई भी नहीं चाहता है। अगर हम मालिक विचार से तो हम इन सारी बातों को कभी का विदा कर देते नहीं और हमें ये है, कि हम मालिक है ये भ्रम की खूटी हमारे जीवन को बहुत नीचे जमीन से बांध रखती है ऊपर निम खूटी बिल्कुल झूठी है ये कहीं भी नहीं विचारक आप नहीं और नहीं आप करता लेकिन हमें यह भी ख्याल है कि मैं कर रहा हूं मैं ये कर रहा हूं मैं वो कर रहा हूं हमें न मालूम से करने के बाद हमारी जिंदगी में जिन चीजों को हमारे करने का कोई भी संबंध नहीं है उनको भी हम कहते हैं मैं किसी से कहता हूं मैं तुम्हें तो प्रेम करता हूं क्या कोई आदमी कभी किसी को प्रेम कर सकता आपके बस में नहीं कि आप किसी को प्रेम कर सके और अगर आपसे कहा जाएंगे अगर आपको किसी को प्रेम करने का आदेश दे दिया जाए आप अपनी सारी ताकत लगा के हार जाएंगे और आप हैरान होंगे जितनी आप कोशिश करते हैं प्रेम करने की उतना ही प्रेम दूर होता चला जाएगा आपको पता चलेगा आपके हाथों में प्रेम बन नहीं पाता आपके हाँ बहनों में प्रेम बन नहीं पाता आप प्रेम नहीं कर सकते अगर आप कहा जाए कि, कि किसी पर क्रोध करो तो क्या आप कोशिश करके कर क्रोध कर सकते? अगर आप कोशिश करके कर क्रोध नहीं कर सकते तो फिर आपको ये भ्रम होगा कि मैं क्रोध करता अगर आपको मैं कहूंगी ये व्यक्ति सामने खड़ा है तो क्रोध करिए आप सारी कोशिश करके हाथ तक पटक के हार जाएंगे आँखों को कितना ही बड़ा करिए हाथ पर कितने ही जोर से पटक पटकिए मुठियाँ लिए लेकिन आप भीतर पाएंगे क्रोध का कोई पता नहीं आप मालिक नहीं नखरोध के, के इस सारी घटनाएं घटती हैं जिस तरह अक्राश से पानी गिरता और हवाएं रहती उसी तरह और इन सबके हम करने वाले बन जाते हैं और कहने लगते हैं मैं करता हूँ और जब हमें ये भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं इनका करने वाला हूँ तब एक बड़ी मुश्किल खड़ी पैदा कर देते हैं अगर आपको ये ख्याल पैदा हो जाए की मैं क्रोध करता हूँ तो थोड़े बहुत दिनों में आपको ये भी ख्याल पैदा होना शुरू हो जाएगा कि मैं चाहूँ तो क्रोध पर विजय भी पा सकता है तो आप कोशिश में लग जाएंगे क्रोध को दबाने क्रोध को मिटाने की क्रोध को हटाने की जबकि बुनियादी रूप से आपने कभी क्रोध किया ही नहीं था आप कभी मालिक ही नहीं थे क्रोध करने के तो आप क्रोध को हटाने के मालिक कैसे हो सकते अगर आप क्रोध करने वाले होते तो आप क्रोध को हटा भी सकते अगर आप प्रेम करने वाले होते तो आप प्रेम को हटा भी सकते लेकिन न तो आप क्रोध करने वाले थे और प्रेम करने वाले भ्रम था इसलिए इनको हटाने की बात भी व्यर्थ है इनको आप हटा नहीं सकें कर्म जो हमें लगता है कि मैं कर रहा हूं वो हम करते नहीं बल्कि हमसे करा लिया जाता है अक्षतन प्रकृति यांत्रिक रूप से काम करती है और हम कुछ करते चले जाते एक बच्चा जवान होता है और जवान भौतिक समझ के भीतर सेक्स और काम का जन्म होता है लेकिन सोचता वो यही है जिस लड़की को वो प्रेम कर रहा है वो प्रेम कर रहा है सोचता वो यही ख्याल उसको यही होता है कि ये मैं कर रहा हूं लेकिन बड़ी अचेतन बड़ा अनकॉन्शस शक्तियां हमारे भीतर कर काम करती है। और वो हमें धक्ती एक दिशा में धक्के देखते हैं हम उस दिशा में और हम सोचते हैं कि यह हम कर रहे हैं श्वास आती है और जाती है लेकिन हम सोचते हैं मैं श्वास ले रहा हूं हम सभी ये सोचते हैं कि मैं श्वास ले रहा हूं अगर मैं श्वास ले रहा हूं तब तो मौत हो आ जाएगी क्योंकि मैं श्वास लेता ही चला जाऊंगा मौत सामने आकर खड़ी रहेगी खड़ी रहेगी लेकिन मैं श्वास लेना बंद नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा मौत लौट जाना पड़ेगा लेकिन मौत आस्त्र नहीं क्योंकि मौत जब तब हमें पता चलता है कि श्वास हम ले नहीं रहे आ रही थी जा रही थी और ये हमारा भ्रम था कि हम ले रहे हैं। लेकिन ये भ्रम तभी टूटता है जब श्वास के टूटने के साथ ही टूटता जीवन भरा में ये खून जो आपकी नसों में बह रहा है आप बहा रहे हैं ये हृदय जो आपका धड़क रहा है आप धड़का रहे हैं ये जो नाड़ी में गलती है ये आप कर रहे हैं नहीं की यांति हो रहा जिस पर हमारी कोई मालिकियत नहीं है ये हमारी स्थिति है कि न तो विचार हमारे हैं न जीवन न श्वास न कर्म लेकिन हम सभी को ये ख्याल रहती है हमारे और उस ख्याल से बंध कर बड़ी कठिनाई हो जाती है, क्योंकि वो ख्याल एकदम झूठा और निर्ख्या लेकिन क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि का कोई भी वर्ष नहीं है क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि तब आप हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं और कुछ ना करें क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि आप निराश हो जाएं नहीं बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये सारी बात दिखाई पड़नी शुरू हो जाए अगर सारी बात की समझ अंडरस्टैंडिंग इस बात पर रोश आप में वादा हो जाए तो आपके भीतर उस किरण का जन्म हो जाएगा जो विचार भी कर सकती है और कर्म भी कर सकती है लेकिन इस के ही उस किरण का जन्म हो सकता है जो आपको सचेतन जीवन दे सकती है यांत्रिक जीवन से ऊपर है सबसे पहले लेकिन इस यांत्रिक स्थिति के प्रति जागरूक होना होगा इस यांत्रिक स्थिति को पूरी तरह समझ लेना होगा पहचान लेना होगा इसका पूरा ऑब्जर्वेशन जरूरी है इसका पूरा निरीक्षण जरूरी है जीवन में निरीक्षण हमारे बिल्कुल भी नहीं हम शायद कभी आंख खोल कर भी नहीं देखते कि जीवन में क्या हो और ये जीवन क्या शायद हम पुरानी कथाओं को और पुरानी मैथोलॉजी को और पुराने चलते हुए अंधविश्वासों को पकड़ लेते और खुद के जीवन का कोई निरीक्षण नहीं करते बचपन से हमें माँ बाप क्रोध मत करो बचपन से हमें सिखाया जाता है अच्छे विचार करो बुरे विचार मत करो छोटे छोड़ छोटे बच्चों को यह ख्याल पैदा हो जाता है की विचारों के हम मालिक अच्छा विचार करना या बुरा विचार करना मेरी ताकत मेरे बस में और फिर इन्ही बचपन में पाले भी अंधधारणाओं को हम जीवन भर धोते लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करूं, साधारण जब तक मनुष्य की आत्मा सचेतन न हो जब तक मनुष्य का बोध जागरूक न हो तब तक न तो कर्म उसके होते हैं, न विचार उसके होते हैं। जो आदमी सोया हुआ है उस आदमी की कोई ताकत नहीं सोए हुए आदमी का कोई लक्ष्य नहीं उसकी कोई शक्ति नहीं वो बिल्कुल असर बिल्कुल नफ्रत तो उसके भीतर कोई सप् नहीं है सोया हुआ आदमी जैसे अपने मन के सपने नहीं देख सकता जो भी सपने आते हैं वही उसे देखने पाते। क्या कभी तो आपने ये सोचा कि आप अपने मन के सपने देख सकते हैं क्या कभी तो आपने ये कोशिश की कि मैं अपने मन के सपने देखूं? क्या कभी तो आपने जो सपने देखना चाहे वही देख ले? नहीं सपने आते हैं और जो आते हैं वही हमें देखने पड़ते हैं क्योंकि सोया हुआ आदमी कुछ भी नहीं कर सकता जैसे सोया हुआ आदमी सपने देखने में समर्थ नहीं है वैसे ही साधारणतः हम भी जीवन में सोए हुए लोग हैं जिनका निरीक्षण जागा हुआ नहीं जिनका बोध जागा हुआ नहीं हम भी जीवन में कुछ भी करने में समर्थ नहीं और ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि हम सोचते हैं कि हम करने में समर्थ वो आदमी हैरान हुआ होगा क्रोध की बातों के लिए कोई एक क्षण रुपये कोई सोचता कोई गाली देता है और हमारे भीतर आग लग जाती क्या उसके गाली देने में हमारे भीतर आग लगने में क्षण भर का भी अंतराल इंटरवल होता है नहीं होता उस गाली भी हमारे भीतर आग लगनी शुरू होगी वैसे जैसे किसी ने आग लगा दी हो और लकड़ी गिरना शुरू हो जाए क्या क्षण भर का भी मौका होता है सोच विचार का नहीं होता और इसलिए तो हमारा सारा जीवन यांत्रिक उसमें विचार का, जागरण का, बोध ब्रोध कर क्षण चीजें बाहर घटती हैं और हमारे भीतर काम शुरू हो जाता है लेकिन गुरजीत ने कहा कि मैं कल आपके उत्तर दे दिया वो कर गया लेकिन इस बीच 24 घंटे में वो आदमी बदल गया था जिसने गालियां दी क्योंकि जिसने हमें गालियां दी है अगर हम गालियों का उत्तर न दे तो उस आदमी के क्रोध के जीने में और आगे जीते रहने में कठिनाई हो जाती है आग तो वो आज लौने लगा और उसने का मैंने बहुत गलत बात है कही गुरजेत नाज तुमने कही मुझे पता नहीं लेकिन कई बातें तुमने बड़ी सही कही थी उनके लिए धन्यवाद देने आया और जो बातें मुझे लगता है तुमने गलत कहेंगी उन पर मैं अभी और सोचूंगा इतनी जल्दी क्या हो सकता है उनमें से भी कोई बातें सही मिल जाए और तुमने मुझसे इतनी कृपा की धन्यवाद देने आया हूं क्योंकि मित्र तो प्रशंसा करने वाले मिल जाते हैं लेकिन कोई दोस्त देखने वाला मुश्किल से मिलता है तुम्हारी कृपा है आगे भी कृपा जारी रखना और जब भी मुझे तुम्हें कोई भूल दिखाई पड़े तो जरूर मुझे चेता दे। यह आदमी सोच रहा है। हम सोच रहे हम जरद में सोच रहे और हमारा अंधक्रम ऐसा है कि हमें यह भी दिखाई नहीं पड़ता इस अंध में इस अंधे रास्ते पर यह भी हो सकता है कि मैं आपको गाली लू लेकिन आप मुझे उत्तर ना दे सके तो आप किसी और को उत्तर दे और आपको ये ख्याल में भी ना आए तो आप ये क्या कर दो आदमी अगर दफ्तर में काम करता है और उसके मालिक उसे गाली दे दे और अपमान कर दे तो मालिक के क्रोध का उत्तर कैसे दिया जा सकता है वो क्रोध को पी जाएगा क्रोध तो उठाएगा भीतर क्योंकि क्रोध न मालिक को देखता है ना किसी को देखता है क्रोध तो भीतर जलने लगेगा लेकिन साहस सुरक्षा और बहुत से ख्याल उसे भीतर दबा देंगे वो क्रोध भीतर रहेगा भर भी जाएगा मालिक तो ताकत है और जैसे नदी ऊपर की, तरफ नहीं सकती, नीचे की तरफ है। वैसे ही क्रोध भी नीचे की तरफ बहेगा गर जाएगा कमजोर पत्नी मिल जाएगी कथर कोई भी बाहर निकाल कमजोर पत्नी पर टूट पड़ेगा और उससे ये ख्याल भी न आएगा की जो क्रोध है क्रोध पत्नी से कोई संबंध भी नहीं है तो टूट पड़ेगा हो सकता है पत्नी को मारे या गालियां दे अपमान करे और पत्नी तो पति से क्या कह सकती है उसे हमेशा सिखाया गया कि पति है परमात्मा इसलिए वो जो कहे जो सुनना और सही सुन। उस क्रोध को पी ले लेकिन क्रोध भीतर जग जाए और जैसे नदी नीचे की तरफ बहती है उसका बच्चा जब स्कूल से लौट आएगा तो कोई भी बहा मिल जाएगा और बच्चे को पीटना शुरू कर देगी बच्चे पर पत्नी का क्रोध निकलना शुरू हो जाएगा और बच्चा क्या कर सकता है डाले। अपने बच्चे को पढ़ ले क्रोध अंधे की तरफ बेहतर है ऐसे हमारे सारे जीवन के भाव और विचार और भावनाएं और कर्म एक अंधे चक्र में घूम रहे सुनकर हटी जाती लेकिन आपने एक कहानी जरूर सुनी हो और आप उसमें हटे भी होंगे और आपको तो कभी ख्याल न आया होगा कि एक एक एक राजा का दरबार भरा और एक आदमी आया उसके आंख से खून बह था उसके एक आंख फूट गई और उस आदमी ने आकर राजा के, के दरबार में कहा कि महाराज मुझको बड़ा अन्याय हो गया रात में घर में चोरी करने घोसरा लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं भूल से दूसरे घर में चला गया वो दूसरा घर जुलाहे का था और जुलाहे ने अपने कपास पीटने के यंत्र को खिड़की पर ही टांग रखा था वो मेरी आंख में लग गया मेरी आंख फूट गई अब मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया। हूँ जुलाहे ने मेरी आंख फोड़ दी आप जुलाहे को बुलाइए और उसको सजा दीजिए ताकि न्याय पूरा हो राजा ने कहा जाए ये तो हद बुरी बात है ये चोर अब क्या करेगा गई एक तो होगा जुल ने कहा मेरे मालिक तो मुझसे हो गया कि मैंने खिड़की पर अपना अपना यंत्र टाँग दिया लेकिन आप देखिए कि मुझे दोनों आंखों की जरूरत पड़ती है कपड़ा सीतेगा या कपड़ा बुनतेगा मुझे दोनों तरफ दाए देखना पड़ता दा है अगर मेरी एक आंख फोड़ दी गई तो फिर कपड़ा बुनना मुश्किल हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा हो मेरे पड़ोस में चमार रहता है और उसका काम ऐसा है जूता सीने का कि एक आंख से भी चल सकता है दो आंख की कोई था जरूर नहीं है तो उसको बुलवा के आते आँख फोड़ न्याय भी पूरा हो जाएगा किसी को सुविधा भी ना होगा उस महाराजा ने कहा बिल्कुल नहीं सुननी होगी हो तो मैं आपसे कहता हूँ और ये कहानी आपको एकदम अपी एकदम मुरतापूर्ण मालूम होगी कि वो महाराजा न मालूम पागल था या क्या इस तरह का ही न्याय होता है लेकिन मैं आपसे कहता हूँ वो पागल महाराजा हम सबके भीतर बैठा है हम सब यही कर रहे हैं रोज यही कर रहे हैं जो क्रोध किसी पर उठता है वो किसी और पर निकल रहा है और न्याय पूरा हो रहा है जो घृणा किसी पर पैदा होती है वो कहीं बही जा रही है और हमारी जिंदगी इसी पागल बादशाह की तरह न्याय कर रही है और ये न्याय इसीलिए मुड़ा जा रहा है कि हम सोए हुए हैं और अपने जीवन के प्रति जागे हुए नहीं हैं कि ये क्या हो रहा है ये विचार क्या कर रहे हैं ये कर्म क्या कर रहे हैं ये हमसे क्या हो रहा है कोई होश नहीं है कोई, कोई जागरूकता नहीं जीवन की स्थिति है यांत्रिकता और इस यांत्रिकता में चाहे कोई मंदिर जाता हो चाहे कोई मस्जिद जाता हो चाहे कोई कुरान पढ़ता हो चाहे गीता पढ़ता हो कुछ भी ना होगा क्योंकि जो आदमी अभी अपने विचारों और अपने कर्मों के ऊपर सचेत नहीं है उसकी गीता और कुरान का पढ़ना खतरनाक सिर्फ होगा आज नहीं कल वो गीता और कुरान के नाम से भी लड़ेगा और हत्या करेगा मस्जिद और मंदिर के नाम से लड़ेगा और हत्या करेगा उसका हिंदू होना खतरनाक है उसका मुसलमान होना खतरनाक क्योंकि जो आदमी अंधा उसका कुछ भी होना खतरनाक और वो जो भी करेगा उससे जीवन को दुख पहुंचेगा पीड़ा पहुंचेगी अशांति बढ़ेगी युद्ध होगा और हिंसा होगी ये सारी दुनिया में हो रहा है ये जो सारी दुनिया में हो रहा है ये हिंसा और युद्ध और ये परेशानी इसके लिए कोई राजनीतिक जिम्मेदार है ऐसा मत सोचना और ऐसा भी मत सोचना कि कम्युनिस्ट जिम्मेदार है और ऐसा भी मत सोचना की अमरीका जिम्मेदार है क्योंकि जब अमरीका नहीं था तब भी युद्ध हो रहे थे जमीन पर और जब कम्युनिस्ट नहीं थे तब भी युद्ध हो रहे पांच हजार सालों पंद्रह हजार युद्ध हुए कौन युद्ध कर रहा है ये सोया हुआ यांत्रिक आदमी युद्ध की जड़ में ये जो भी करेगा पैदा होगी और, हो और, हो। और हो की खोज की और खोज का परिणाम यह हुआ कि हम तैयारी कर रहे हैं कि किस बात की हम सारे मनुष्य को समाप्त कर रहे हैं किस बातें हम सारी दुनिया को नष्ट कर दे इसकी तैयारी कर रहे हैं हमने तैयारी पूरी कर ली और किसी भी दिन आज या कल किसी भी दिन सुबह उठकर आप आ सकते हैं कि दुनिया आपने और करने सोया हुआ और उसके हाथ में इतनी बड़ी ताकत बड़ी खतरनाक और ताकत कितनी हो उसका शायद आपको अनुमान भी ना हो उतनी बड़ी ताकत आप जमीन पर आदमी के हाथों तो में नहीं शायद ये ताकत होगी तो हम कभी बहुत पहले दुनिया को खोल कर लिए है।, है, है हमारे पास आदमी कुल साढ़े तीन अरब साढ़े तीन अरब बहुत थोड़े लोग पच्चीस अरब आदमी मारे जाते हैं इतने उज्जैन बम हमने कर लिए कई कारणों से ऐसा होगा हो सकता है एक दफा मारने पर कोई आदमी ना मारे तो मारना पड़े किसी बार बार मारना पड़े हमने सात सात आदमी को मारने का शायद आपको ख्याल देना हो मनुष्य ने अपनी ही हत्या की योजना की होती तो भी ठीक थी उसका उसे हक था आदमी अगर चाहे कि हम नहीं रहना चाहते उसे रोकने के लिए कोई भी कोई भी क्या कर सकता है उसकी अपनी मौत लेकिन आदमी ने अपने साथ सारे किरण पशु पक्षियों तो सबके जीवन की समाप्ति का इंतजाम कर रखा है आदमी के साथ सारा जीवन समाप्त होगा सारा जीवन वे छोटे छोटे वैक्टिरिया भी समाप्त हो जाएंगे जिनकी उम्र लाखों वर्ष होती है जिनको मारना मौत कठिन होता है वो भी मर जाएंगे क्योंकि ने जो ताकृतिक सूरज से कोई नौ करो मिल दूर लेकिन सूरज उतने दूर से हमको तपा देता है और परेशान करता है और गर्मियों के दिनों में जरा सा करीब सड़क आता है तो हमारी निश्चित उज्जैन बम से जितनी गर्मी सूरज पर है उतनी हम जमीन पर कदरा करने में समर्थ हो उतने ही गर्मी नौ करोड़ मील दूर का सूरज हमें परेशान करता है सूरज अगर आपके पड़ोस में आ जाएगा घर के बगल में तो क्या हो और आपके घर में आ जाएगा तो क्या हो शायद फिर भी आपको तो ख्याल न पड़ा होगी गर्मी कितनी 100 डिग्री हम गर्म करते हैं पानी पानी बोलने लगता है 100 तो डिग्री कोई गर्मी नहीं है बहुत कम गर्मी है लेकिन उबलते हुए पानी में आपको डाल दिया जाए तो क्या होगा? अगर हम पंद्रह डिग्री तक गर्मी पैदा करें तो लोहा पिघल के पानी हो है, लेकिन पंद्रह डिग्री भी कोई गर्मी नहीं अगर हम पच्चीस डिग्री गर्मी पैदा करें तो लोहा भी भाप बनकर उड़ने लगता है लेकिन पच्चीस डिग्री भी कोई गर्मी नहीं एक उज्जैन बन के विस्फोट से गर्मी पैदा होती है वो करोड़ देरी और 10 करोड़ डिग्री गर्मी कोई छोटी मोटी सीमा में पैदा नहीं होती चालीस हजार वर्ग मील में एक उज्जैन बम से चालीस हजार वर्ग 10 करोड़ डिग्री गर्मी पैदा हो जाती उस डिग्री में किसी तरह से जीवन की कोई संभावना नहीं होती ये किसने पैदा किया उज्जैन बम और किस लिए पागल बहुत किसकी कर रही पिछले मार्ग में हमने पांच करोड़ लोगों की हत्या की और हमने इंतजाम किया सबकी हत्या ये कौन कर रहा ये आदमी कर रहा है और आदमी कहता है हम विचारवान आदमी तो सब होता है कैसा विचारवान ये आदमी कर रहा है और आदमी कहता है कि हम करने में समर्थ हैं तो फिर युद्ध रोकने में समर्थ क्यों नहीं हो जाता लेकिन हम जानते हैं कि हमारे बाजू युद्ध करीब आता चला जाए पहला महायुद्ध खत्म हुआ है सारे दुनिया के विचारशील लोगों ने अब हम कभी युद्ध ना करेंगे लेकिन पंद्रह साल भी नहीं बीते थे कि दूसरे युद्ध की हवाएं उठने शुरू हो गए दूसरा महायुद्ध हुआ दोनों महायुद्धों में दस करोड़ लोगों की हत्या की सारे दुनिया से फिर लोगों ने कहा अब युद्ध करेंगे? ये नेंगे युद्ध है लेकिन दूसरा महायुद्ध खत्म भी नहीं हो पाया तीसरे की तैयारियां शुरू कर रहे ये आदमी विचारशील ये आदमी करने में समर्थ इसके अपने कर्म पर इसका कोई भक्त दिल बिल्कुल ऐसा नहीं मालूम आज भी बिल्कुल और अगर आगे भी 10-15 दस पंद्रह की दौड़ यही रही तो भी हो सकता है सारी दुनिया समाप्त हो और मनुष्य के साथ जीवन भी समाप्त हो जाए लेकिन इसे रोका जा सकता इसे रोकने के लिए सीधा कोई उपाय नहीं है इसे रोकने का एक ही उपाय है और वो ये है कि मनुष्य अपनी यांत्रिक क्रियाओं में और विचारों में ज्यादा सचेत ज्यादा कॉन्स ज्यादा अवेयरनेस से भरा हुआ हो ज्यादा बोधपूर्वक हो अगर मनुष्य के भीतर बोध कार हो जाए तो जीवन के जो भी रोग हैं उनके ठहरने की कोई जगह नहीं रह जाएगी मनुष्य की बेहोशी में रोगों के ठहरने का स्थान है अगर आप होश से भर जाए तो आप हिंदू नहीं रह जाएंगे मुसलमान नहीं रह जाएंगे अगर आप होश से भर जाए तो आप हिंदुस्तानी में रह जाएंगे पाकिस्तानी में रह जाएंगे अगर आप होश से भर जाएं तो आप कराले और गोरे के भेद को पकड़े हुए नहीं लग जाए अगर आप होश से भर जाएं तो आपके जीवन में घृणा और क्रोध की कोई जगह रह जाए अगर आप होश से भर जाएं तो आपके जीवन में प्रेम का जन्म हो एक परमात्मा का स्मरण हो एक धर्म का प्राण हो एक प्रकाश प्रभा हो गुरु केवल आपको बदलेगा बल्कि उसकी रोशनी आपके आस पास भी और घरों के अंधेरे को भी तोड़ने लगी थोड़े से लोग भी अगर प्रकाश से, से भर जाएं, तो जमीन के बाद में एक नया हो सकता है। ये बात मैंने आज आपसे कही ज्यादा बात नहीं कही मूल प्राप्त एक ही बात कही मनुष्य यांत्रिक है और सोया हुआ है और जो मनुष्य सोया हुआ उसके जीवन में कोई आनंद नहीं हो सकता दुखी होगा दुख, हो दुख स्वाभाविक हो। उसके जीवन में कोई शक्ति नहीं हो सकती उसके जीवन में शक्ति नहीं हो सकता उसके जीवन में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। तो पहली खूटी जो हम अपने बात बांधे हुए हैं विचार करने में हम समर्थ हैं झूठ है ये बात कर्म करने में हम मालिक है झूठ है ये बात ये दो झूठी खूटियां और हमारे जीवन को घेरे हुए इनको तोड़ देना जरूरी है ये कैसे ये कैसे टूटेंगे? आपसे बात करूंगा आज तो मैंने उस बीमारी की बात कही जिसमें हमें संबंध में उस बात करूंगा जो हमें इस बीमारी के बाहर ले जाते हैं उस स्वप्न के संबंध में कहा जिसमें हम हैं में उस सत्य के संबंध जिसमें हम मनुष्य लेकिन मनुष्य यंत्र यंत्र ही नहीं यंत के भी भी कोई जल है के ऊपर उसके भीतर आत्मा सुनी हुई है और मनुष्य में अभी कोई विचार नहीं है लेकिन उसके भीतर विचार भी भी का जन्म हो सकता है वो कैसे हो? किस द्वार से और किस मार्ग उसकी मैं आपसे बात करूंगा आज किस प्रारंभिक चर्चा को आपने बड़ी शांति और प्रेम से सुना उस हूँ और अंत मेरी प्रार्थना करता हूं जो मैंने कहा उसे थोड़ा यहाँ से लौटने के बाद देखने की कोशिश करना कि मैंने क्या कहा कर। अपने कर्मों के बाबत अपने विचारों के बाबत उसे जरा सोचने की कोशिश करना फिर मैंने क्या खुद के बाद समझने की कोशिश करना है कहीं ये सब तो नहीं और अगर ये सब दिखाई पड़ जाए तो समझना कि आपके जीवन में क्रांति की शुरुआत आ गई आपका जीवन बदलने के तनाज आ गया और अगर आपको दिखाई पड़े कि नहीं सब गलत है जैसा मैं जी रहा हूं बिल्कुल ठीक है तो समझना कि आपने करवट ले ली और आप फिर सोने के लिए तैयार होगा फिर सपना देखने के लिए तैयार होगा इस पर थोड़ा सोचना है। इस भरने की नेरे नेरे विचार, की की कोशिश करना मेरे मेरे विचार तो तो नहीं हो रहे। अगर की हो अगर तो मुझे को मनुष्य कोई है नहीं। मुझ्ण तो, तो मनुष्य तो वही है जो सत्य को जानने में समर्थ है मनुष्य तो वही है